ये लिखना लिख दो आ जाओ वापस इतना नहीं आता जाना चाहिए गई परीक्षा आपकी मेटा उसको आज क्या स्मरण किया आपने कोई मंत्र या सूत्र या श्लोक कौन सा किया मत नजरा आम्रां को आचे अर्खो नश्न कितने उत्तर कि मैं न पृष्ठ स्वाध्याय ना प्रश्न किमस्ति न्यायना बढ़ते नौ था कथम बढ़ती भाना लौकिक वत परीक्षा में उत्तर उत्तरे तो देना दे हाँ जी क्या कोई श्लोक या सूत्र या मंत्र को स्मरण किया आज है कौन सा किया सुनाओ आइए यहाँ आ जाओ बैठा यहाँ सुनाओ कौन सा श्लोक याद किया पता लगेगा मेरे को नहीं जरूरी नहीं मुझे सुनना है गंगा तीर कितने हो गए आज कौन सा स्नान किया है? बैठ no हाँ जी बोलेंगे आपने क्या किया स्मरण आज सूत्र श्लोक कोई रूप पद तिंग है सुबंध है कोई वाक्य है, है? सदरूप याद किया।, किया ना हाँ जी हाँ जी इसका मतलब है कि आपको अभी विद्या की प्राप्ति कैसे होती है वो आई ही नहीं आपको तो। आ तो नीचे आपको लिखना नहीं है मिटा दो मिटा दो इसको मिटा दो सारा जाओ आप लिखो हाँ जी क्या स्मरण किया आज स्मरण ना करो तो दिनम ना बहुत आज लिखा क्या मैंने कुछ लिखा किम भी लिखित ना व एक पेज आधा पेज चौथाई पेज आत्मनिक्षण वा लिखी तुम है हाँ जी क्या लिखा आज आपने आप थक गए थे मिट्टी डालते डालते आपने कुछ लिखा ब्राह्मण का काम होता है याद करना और लिखना याद करवाना और लिखवाना पढ़ना, पढ़ना और पढ़ाना ये बूढ़े ऐसे बैठे हैं, इनकी न, इनकी स्मृति नहीं है फिर भी लिखती हैं वो देखो वो माता ही लिखती रोजाना आप भी लिखती हैं ना माता चारा मणि जी देखो वो भी लिखती हैं उषा जी लिखती हैं गुलाब देव जी लिखती हैं वो दूसरी कौन जूनागढ़ वाली लीला बहन लिखती है जो आपको प्रारंभ में बातें बताए कि वो आप काम नहीं करते हैं तो क्या आयोग्यता कुछ भी नहीं होगी आपकी गंगा तीरे हिमगरी शिला आज सुना रहे मेरे को वो उपासना में कितनी व्रत्तियां उठाई हाँ जी आठ दस बार कितने काल के लिए वापस आ जाओ आ जाओ मिटा दो आप जाओ हाँ जी उपासना में कितनी वृत्तियां उठाई एक घंटे में और कितने समय के लिए ज्यादा नहीं पूछ रहा मैं नंबर्स, नंबर, नंबर पूछ रहा हूं मैं इसका मतलब गणना नहीं करते आप हाँ जी आपका ना तो आत्मनिक्षण हो रहा है ना आपका अध्ययन अध्यापन हो रहा है और नहीं आपको कोई संभालने वाला ना बताने वाला पोलम पोल सारी चल रहा है वैसा तो काम तो दुनिया को दिखाई दे रहा है बैठे हैं ब्रह्मचारी यहां पर कुछ बोल रहे हैं यज्ञ भी कर रहे हैं मंत्र बोल रहे हैं उपलब्धि नहीं हो रही है एक सूत्र तो याद किया करें आ जाओ नीचे आ जाओ आपको भी नहीं आया और कौन लिखे सब नए नहीं अब तो आपको बोर्ड के ऊपर लिखना नहीं आता है नवानंद जी निकले यहाँ से उपाधि नहीं दी हमने ना देंगे हम नहीं देंगे उपाधियाँ बंद कर दी हमने दर्शन आचार्य दर्शन दगड़ सारे उनको लिखना नहीं आता था बोलना नहीं आता था सुनना नहीं आता था उसको स्थिति थी उनकी और दर्शन पढ़ ली क्या गलती की आपने पकड़ मै आपने पकड़ भाई क्या हाँ छोटी क्यों नहीं लिखते आप ये कला है क्या? बोलने की कला है लिखने की ब्राह्मणों की तो कला लिखने की होती है आपने मेरे पत्र देखे नहीं तो लोगों को दिए हैं मैंने फाइल बना के रखी लोगों ने 50 50 60 60 70 70 80 अस्सी पत्रों की फाइल बना रखी लोगों ने आपको कोई बताने वाला नहीं है यहाँ पर मीठी मीठी चिकने चिकने चुपड़ी बातें बता रहे थे छुट्टी कर क्या रहे हो क्या रहे उपलब्धि क्या और ये पता ही नहीं आपकी उपलब्धि नहीं होगी फिर विद्यालय की उपलब्धि क्या होनी है आपको उपलब्धि करेंगे तो विद्यालय की उपलब्धि बनेंगे तो कुछ जाकर के निर्माण का कार्य करेंगे तो स्मरण होगा तो चुभने वाली बात तो बताता ही नहीं आपको कोई मीठी मीठी बातें बता रहे चाहे स्वामी ध्रुवदेव जी हों चाहे सोमर् प्रसाद जी हों चाहे अध्यापक जी हों चाहे एक्स वाई जेड कोई भी हो प्रेरणा मिले स्पूर्णा मिले संकल्प ले मन के अंदर विशेष योग्यता नहीं बनेगी इस प्रकार से जिस प्रकार चल रहे हैं आप ये अगर मेहमान सा पढ़ूंगा मैं करके सांख की योग की दो पंक्ति पूछूंगा तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी परीक्षाएँ लेनी बंद कर दी मैंने योग्यता नहीं बनती इतनी पढ़ाने वाले भी ऐसे ही हैं पढ़ने वाले ऐसे ही हैं कितनी बार यो जी आपने व्यास व्यासभाष्य बताना जरा है बस उपार जी ने कितनी बार पढ़ा है हा जी हाँ जी हाँ? है आप बिना परमाणों के ये कहो मुझे पता नहीं आपने सुना दी जी सौ बार क्या कहा तीन बार पढ़ा है मैंने और क्या पढ़ाया तो पता लग जाएगा उनको बीस तीस बार तो मैंने पढ़ा है तब कुछ योग्यता है आज कोई लेके बैठे तो कुछ पढ़ा सकते हैं स्मृति बनी हुई है दबी हुई हो। वो और समझते हैं तीन बार पढ़ लिया हो गया है मेरा अरे सांख्य ऐसे ही विशेषज्ञ न्याय न्याय में तो पता नहीं क्या होगा कागज कहा अच्छा भूल क्या होती है एक बार कोई गलती बताते हैं ना फिर भूल जाते हैं अब मैं छह महीने बाद पूछूंगा तो फिर वही पूछूंगा आज क्या याद किया याद किया आज क्या लिखा वही या कुछ नहीं किया एक सूत्र याद करो पूरा प्रश्न याद करने की जरूरत नहीं आपको टाइम नहीं आपके पास में इतना काम आते यहाँ पर आप पढ़ाते भी हैं पढ़ते भी हैं खेत में भी काम करते हैं स्वामी जी के पास जाते हैं नगर में भी जाते हैं पुस्तकों का काम करते हैं घी का काम संभालते हैं फलों का काम संभालते हैं दूध का संभालते हैं बीस प्रकार के काम करते हैं इतना समय नहीं है एक सूत्र तो यार हो सकता है रोजाना संकल्प कर लेते तो मुझे ये सूत्र याद करना हम हमने जब तक यहाँ पर रहे अध्ययन करते रहे दर्शन कर रोजाना संकल्प था हमारा योगदर्शन की आवर्ती करेंगे पूछते स्वामी जी योगदर्शन की आवर्ती की आपको योगदर्शन स्मरण है पूरा चारों पाद ये याद करने में स्मरण करने में बाधा आती है अहमदाबाद जाना या मिट्टी ढोना या और कोई कुछ नहीं है कोई बाधा नहीं आती अष्टाधे के मैं कम से कम दो तीन अध्याय याद स्मरण कर लिया करता था साउथ जाते हुए सुबह सुबह चार बजे पौने चार बजे आपके दिन में है ही नहीं ना मेरी बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही कुछ क्या पकड़ में आ रही है कि भूले हो रही नहीं हो रही हाँ जी आ रही पकड़ में मैंने स्वामी सत्यपति जी को यहां रहते हुए उसके बाद में भी मेरा लगभग 35 वर्ष का संपर्क है स्वामी जी से 5 वर्ष पहले तक मैंने स्वामी जी को दर्शन की आवर्ती करते हुए सुना था मैंने वो स्नान करते हुए मालिश करते हुए भ्रमण करते हुए योग दर्शन की रोजाना आवृति करते थे वो अरे यहाँ तो करते ही थे वो रोजाना हम भी करते थे बिना योग दर्शन तो मेरे को स्मरण है मैंने पढ़ाया योगदर्शन बिना मूल का स्मरण के पढ़ाता नहीं था मैं और फिर लोगों मैंने यही भी कहा लोगों पढ़ाने वालों को किन को याद कराओ चलो सारा नहीं करें जो एक बात तो याद करें कम से कम दूसरा बात तो याद करें, विद्या कंठ की होनी चाहिए जब आपको स्मरण ही नहीं है परिणाम ताप संस्कार दुखे गुणवृत्ति विरोधाच दुख में सर्व विवेकना आपको स्मरण ही नहीं है व्याख्या क्या करेंगे अविद्या अविद्यामिता राग दिवस अभिनवेश्लेसा क्या करेंगे आप याद क्या है जब नहीं, नहीं अनित्य अनित सूची दुखाना नित्य सूची सुखात्मक विद्या जब आपको सूत्र याद नहीं है पूरा सूत्रार्थ याद नहीं है तो व्याख्या क्या, क्या करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे ये खाना पूर्ति है जैसे आठ डिग्रियां लेकर घूम रहे नहीं है एम ए बी ए बी एच डिग्री ऐसी डिग्री डिग्री है तो चुभती मेरी बात आपको आपको चुभती नहीं है मुख्य बात है मैं चुभने वाली बोलता हूं चुभे तो सही चुभती नहीं है गेंडे के गेंडे को देखा उन्होंने हाँ जी गेंडे को देखा गेंडा डॉक्टर साहब बोल नहीं रहे आप जोशी जी कहां गए है अच्छा गेंडे में जो है गोली जाती नहीं है ना तीर जाता है ना लाठी का तो प्रभाव पड़ता ही नहीं है तीर भी नहीं भाला भी नहीं और धारिया भी नहीं गोली भी नहीं जाती है गोली जाती फंस जाती है घायल नहीं होता उससे तो। हाँ उसके पीछे से कोमल भाग के अंदर या पेट के नीचे गोली लगाए तो जल जा सकती है मैं मर्मस्थल पे आपके चोट करता हूं मैं सामने जाती नहीं गोली इनके मर्मस्थल पे भी जो गोली पसर नहीं करती है इतना कठोर कौन कहेगा जी कोई कहेगा जसो भाई जी दुनिया में दृश्य है पूछते हैं इनको पूछेंगे देख निकल निकलें जाए ये जा, जाने वाले हैं देखो ये पूछेंगे इनको कहीं आश्रम बनाएंगे अपना ठाट से पूजा पूजा होगी सन्यास लेंगे तो पूछो मत फिर तो ये प्रशांत की प्रवृत्ति होगी ना आश्रम संन्यास लेके आश्रम बनाने की तो फटाफट आश्रम बन जाएगा प्रोचंदना आता है बन जाएंगे लोग मीठा बोलना बहुत आता है कड़वा तो है ही नहीं कड़वा तो मैं ही हूं आप भूल क्या हो रही है आपके भूलिए हो रही है आप समझ रहे हैं अभी तो 80 वर्ष का 90 वर्ष का जीवन है मेरा भूल बड़ी हो रही है बड़ी पीछे बुढ़े बुढ़ियाओं को देखते ना उस समय तो अभी तो मेरे बाल सफेद तो वाई नहीं मेरा नवीन जी आपका बाल सफेद नहीं हुआ ना हो गया आत्मन जी कुछ हो गया है आपका कुछ कुछ है हाँ जी ऐसे करेंगे तो जाएगा जल्दी जिस प्रकार से किया आपने हाँ <laughs> जी आपके सफेद हुए बाल ये भूल हो रही है मैंने आपसे कितनी बार कहा है सालों से कहता है हूं। मैं ये विचार करता हूं कल का जीवन मिले ना मिले ये विचार करके काम करता हूं मैं तो और करवाता हूं अद्य कुरु ये मात्वाम महात्मा कालोत्यगात नहीं प्रतीक्षते मृत्यु आगे क्या जी कृतमस्य से कृतम। मृत्युना मृत्यु न प्रतीक्ष है प्रातः काले जीवन भविष्य न निश्चित न शवपाशीत स मूर्ख कदा सामूपे सरलतया शीघ्रतया संपूर्ण संपूर्णेण संपादन न कर् तो अतए न श्वपीत का शतपथ ब्राह्मण का आप याद ही नहीं करते हैं समझ में नहीं यार आपके पास पूंजी क्या है कंगले कंगाल है आप अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए आपके पास में समय नहीं है या समय लगाते लग, लग, नहीं है तो आप सार्वजनिक कार्यों में तो मैं तो मेरा क्या ना ही व्यर्थ है व्यर्थ कि स्कूटर की सीट खराब है तो कितने दिनों के कहते रहे? दरिद्रियों की तरह पैसे कमी है आपके आप में दरिद्री लोग सारे सुरडे लोग हरियाणा में शुभ क्या बोलते हैं रण जी सुरडे सुरडे कहते हैं ना जी स्वामी ने क्या लिखा है मुसलमान की तरह क्या है फुट्टी हांडी और ऐसा लिखा है ना कुछ ऐसे दरिद्र लोग हैं ये आध्यात्मिकता नहीं है ये आपके कमरों में आकर के माताएं दिखाएं मैं सारे माति मतलब दिखाऊंगा इनको तारामणि जी को और उषा जी को इनको दिखाएंगे तो पता चल जाएगा पोलम पोल सारी क्या है आपकी दिखाऊ कल हाँ जी हाँ दिखाओ <laughs> ये कोई जीवन नहीं है जो आप चल जीवन जी रहे हैं और मैंने आपसे कहा ना मेरी तो बुद्धि इतनी खराब हो गई है बाहर जाकर के बहुत खराब हो गई मुझे तो दुर्गंध आती है यहां पर छड़ रहा है सारा सामान यदि सड़क पे निकलता हूँ मैं खेत में जाता हूँ उद्यान में जाता हूं या हॉल में जाता हूँ या बाघ में जाता हूँ या धर भी जाता हूं दुर्गंध तो दुर्गंध दुर्गंध गंदगी गंदगी अवस्था दिखाई देती है मेरे को तो। आंखें बंद करता हूं मैं को यह बुद्धि बंद करनी पड़ती है मेरे को खाया आवाज़ जो होता है ना जो पच जाता है और जिसका रक्त बन जाता है और रस रक्त मांस मेद मज्जा अच्छी रजवीरी बन जाता है वो है काम का और खाए और निकल जाए खाए निकल जाए क्या काम का कुछ भी नहीं ये खाया लगे ही नहीं स्थिति है काम का कौन सा है जो याद रहे हमारे वो प्रयोग में करें उसको पढ़ा सकें हम ध्यान से सुनना मेरी बात मैंने ऐसे प्रवक्ता देखे हैं बड़ी जबरदस्त उनको कुछ मंत्र याद है बस दस बीस मंत्र याद होंगे ज्यादा नहीं कुछ श्लोक याद है उसको बस ज्यादा नहीं है कुछ सूत्र याद है बस उन्होंने किसी भी वेद का वेद का नहीं वेद के अध्याय का किसी दर्शन का नहीं दर्शन के किसी पाद का या अध्याय का रूप से भाषा शहित अध्ययन नहीं किया नहीं। लेकिन बहुत बढ़िया बोलते हैं बहुत बढ़िया बोलते हैं वो तो काम आता है वो आपका इतना बड़ा बड़ा है क्या पांच क्या काम आएंगे जब आप ठीक प्रकार से बोल नहीं सकते लिख नहीं सकते आप व्याख्या नहीं कर सकते उसकी उसके ऊपर कोई निबंध नहीं ले सकते आप उसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकते उसको ठीक पढ़ा नहीं सकते आप क्या काम का कुछ है नहीं है ये तो वो दुकान है जो कबाड़ी खाना देखा आपने कबाड़ी खाना बड़ा कबाड़ी खाना उधर जाओ आप एक तो है नरोडार एक है नारोल नारोल से आगे जाओ मुसलमानों के कबाड़ी खाने देखा आपने सुन रहे हैं मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही एक कबाड़ी खाना है जो आपने पढ़ाया है अब तक व्यवस्थित नहीं है कोई जिसको प्लेट में ला करके कि किसी को परोस दिया जाए क्या बात थोड़ी बहुत व्याख्या कर लेते हैं तो आप संतोषजनक चीज नहीं है